स्मरण करें परम दयालु परमात्मा हमारे लिए सदैव प्रगति के अवसर देने वाला परमात्मा तृणता तो नहीं प्रेमी से पिछले अनेक दिनों से ध्यान के विषय में चर्चा चल रही है आप में से जिनको प्रश्न बाकी हो तो उसको पूछ सकते हैं करते करते उससे संबंधित भी भी पर प्रयास करेंगे। क्या बिना समाजी के ही में पहुंच सकते हैं? ऐसे करते करते ही समाजी समाधि इनका प्रश्न ये है पिछले दिनों ध्यान में एक प्रक्रिया बताई गई अपने संस्कारों को कैसे क्षीण किया जाता है उसमें ये बताया गया था कि किसी विशेष संस्कार को जिसे हमें हटाना है उसे उठा के उसकी प्रतिपक्ष भावना की जाती है तो उससे संबंधित विचार भी जुड़ जाएंगे उनकी भी हम प्रतिपक्ष भावना करते जाएंगे क्या इसी से हमारे सारे संस्कार दग्धबीज हो जाएंगे समाधि की कोई आवश्यकता नहीं है संस्कारों को दग्धबीज करने का यही उपाय योगदर्शन में बताया गया है। ध्यान हेय तदवृत्त ते प्रति प्रसव हेय ध्यान हे आस तदवृत्त और उसके व्यास भाष्य में उन्होंने प्रतिपक्ष भावना और महाप्रतिपक्ष भावना का उल्लेख किया योग दर्शन ने तो यही उपाय बताया है असंप्रज्ञात समाधि में संस्कार क्षीण होते हैं दग्धबीज होते हैं ऐसा भाव होते हुए भी स्पष्ट नहीं प्रतिपक्ष भावना वहां कही गई है प्रतिपक्ष भावना के बहुत अधिक स्तर होते हैं दो शब्द तो वहां बयासी ने स्वयं ने लिखे हैं प्रतिपक्ष भावना और महाप्रतिपक्ष भावना और उसका प्रयोजन क्या है वहां उन्होंने एक उदाहरण देकर के बताया कि जैसे वस्त्र का स्थूल मल थोड़े से प्रयास से हट जाता है ऐसे ही हमारे स्थूल मल प्रतिपक्ष भावना से हटते हैं किंतु जैसे वस्त्र का सूक्ष्म मल बहुत प्रयास से हटता है ऐसे ही संस्कार भी सूक्ष्म संस्कार भी महाप्रतिपक्ष भावना से हटते हैं एक वस्त्र में मिट्टी लिपटी भी है कीचड़ में लिपट गया है वो उसे हमें हटाना है थोड़ा निचोड़ के खिसका करके हाथ से भी हम बहुत सारी मिट्टी हटा सकते हैं गीला हो थोड़े से उपाय से बहुत अधिक मिट्टी हटा दी लेकिन वो स्थूल मिट्टी गई है फिर उस कपड़े को सुखा देंगे हम कितना भी गीले को निचोड़ें कीचड़ को वो पूरा नहीं निकलेगा हम उसको सुखा देते हैं फिर सुखाने के बाद में उस कपड़े को यूं यू रगड़ेंगे उतने मात्र से बहुत सी मिट्टी हट जाएगी ये भी सरल उपाय है अधिक कठिन नहीं है और बहुत सारी मिट्टी हट जाएगी फिर केवल रगड़ने से नहीं निकलेगी फिर उसको हमें थोड़ा झाड़ना पड़ेगा झटका देना पड़ेगा झटका देंगे तो वो कुछ मिट्टी और निकल जाएगी जो सूक्ष्म थी पहले की अपेक्षा सूक्ष्म थी एक बार दो बार दस बार झाड़ेंगे धीरे धीरे धीरे धीरे अधिक निकल जाएगा उसके बाद वो स्थिति आएगी कि झाड़ने से भी नहीं निकलेगा रेशों पर मिट्टी के दाग लगे हुए हैं अब अगला उपाय हम कहेंगे उसको पानी में सादा पानी में डालेंगे झकोलेंगे तो भी बहुत सारा निकल जाएगा जो मल झाड़ने से नहीं जा रहा था वो पानी से चला जाएगा थोड़ा पानी में ही मसलेंगे तो और गदलापन जो है वो हटता जाएगा एक बार दो बार पांच बार ऐसी स्थिति आएगी हाथ से कितना भी रगड़ें अब पानी मलिन नहीं हो रहा है कपड़े से और मल नहीं उतर रहा है लेकिन कपड़ा अभी भी गंदा है फिर उस पर साबुन लगाया जाएगा साबुन लगा करके मसला जाएगा पहली बार अधिक मल निकलेगा दूसरी बार और लगाएंगे साबुन और अधिक मसलेंगे कूटेंगे फिर धोएंगे फिर और निकल जाएगा फिर और साफ करना है तो कुछ और लगाना पड़ेगा जितना बाद के प्रयत्न हैं, वो प्रयत्न अधिक बलवान सूक्ष्म होते हुए भी वो थोड़े थोड़े मल को हटाते हैं लेकिन सूक्ष्म मल को हटाते हैं ऐसा ही संस्कारों के बारे में होता है संस्कारों को दग्ध बीच करने का मतलब है संस्कारों को सूक्ष्मता से बिल्कुल अंदर जो बचे हुए हैं उसको भी हटा देना समाप्त कर देना उसके लिए विशेष प्रयास अपेक्षित है वो महाप्रतिपक्ष भावना से जैसे कपड़े के दाग को यदि कोई पकड़े नहीं पकड़ नहीं पकड़ पाए कि दाग है और ऐसे ही साबुन लगाता रहे कोई रसायन लगाए वो पूरे वस्त्र पर लगाता रहे तो उसका प्रयत्न व्यर्थ जाएगा अधिक सफल नहीं होगा इंगित कर लिया अच्छा इस जगह पर दा, दाग है उसी जगह पे वहां पर वो साबुन लगाएगा रसायन लगाएगा तो वो शुद्ध होगा ऐसे ही इन संस्कारों को पकड़ना होता है अब समाधि और इस प्रक्रिया को देखें प्रतिपक्ष भावना हम जीवन में भी करते रहते हैं स्थूलता से चलते फिरते बुराइयों की हानि सोचना विचारना करते रहते हैं जिसका ध्यान से संबंध नहीं है सामान्य व्यक्ति वो भी इसको करता रहता है एक छोटे स्तर पर ध्यान में बैठ के हम अधिक एकाग्र होके इस कार्य को अधिक सूक्ष्मता से कर पाते हैं और ध्यान की भी बहुत बड़ी सीमा है एक प्रारंभिक ध्यान करने वाले हैं और एक गंभीर ध्यान करने वाले उसके बाद भी कुछ चीजें कुछ संस्कार तब जाते हैं जब हमें आत्मा का साक्षात्कार होता है जब हमें प्रकृति और परमात्मा का साक्षात्कार होता है ध्यान कितना भी गहरा लगा ले कोई संस्कारों को पकड़ पकड़ के कितना भी हटाए लेकिन अभी उसका ज्ञान का स्तर उतना ऊंचा नहीं है कि वो सबको हटा सके जब जान बढ़ने के बाद में वैराग्य होगा अपर वैराग्य यह किस तरह गया उसका यहां भी वो प्रतिपक्ष भावना करेगा लेकिन समाधि में करेगा एक समाधि की स्थिति में करेगा वैराग्य के अपर वैराग्य को प्राप्त करके वो अप्रतिपक्ष भावना करेगा अब वो अधिक सूक्ष्म दोषों को हटाने में समर्थ है लेकिन संप्रज्ञात समाधि में भी चलते चलते प्रकृति का जो सुख है वो प्रकृति की भिन्नता वैसी नहीं जान पाता वो जितना कि पर वैराग्य पे होता है वो पर वैराग्य वाला स्तर एक अलग है एक विशेष ज्ञान के कारण उसको पर वैराग्य की प्राप्ति हुई है और अब उस ऊंचे ज्ञान की स्थिति में जब वो प्रतिपक्ष भावना करेगा वो अलग स्तर पर करेगा वहां तक जाकर के काम करेगा जहां दूसरा व्यक्ति पहली बात तो पहुंच ही नहीं सकता कि ये भी कोई दोष है उसको दोषी स्वीकार नहीं करेगा उन संस्कारों को पता ही नहीं लगेगा कि कोई इस तरह की चीज है मेरे अंदर और पता लग भी गया तो उसको ये नहीं समझ आएगी कि ये कोई गलत चीज है तो संस्कारों को पूरा दगदबीज करने के लिए समाधि तो आवश्यक है प्रतिपक्ष भावना से ये चले जाते हैं इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि समाधि की आवश्यकता नहीं है समाधि की स्थिति में प्रतिपक्ष भावना की जाएगी उस स्तर को उस ज्ञान को प्राप्त करके फिर प्रतिपक्ष भावना की जाएगी अपर वैराग्य को प्राप्त करके फिर प्रतिपक्ष भावना की जाएगी वहां ये संस्कार पूरी तरह दख्तबीज होंगे होंगे ज्ञान से ही थोड़ा ज्ञान का स्तर है थोड़े संस्कार क्षीण होंगे तनु होंगे ज्ञान का स्तर जितना जितना बढ़ता जाएगा उतने स्तर पर हम उनको क्षीण करते जाएंगे और अंत में इतना ज्ञान होगा कि ये तख्त पीछ हो जाएंगे इससे दोनों में कोई विरोध नहीं है ठीक और कोई पूछे ये पूछ रहे हैं निष्काम कर्म किसे कहते हैं कामना युक्त होके कर्म करना सकाम कर्म कहलाता है ठीक है और ये कामना मन के स्तर पर होती है क्रियाओं के स्तर पर नहीं एक ही कर्म को करते हुए भिन्न भिन्न कामना हो सकती है किसी की कर्म का बाह्य स्वरूप एक ही है लेकिन कामना इच्छा उससे कुछ फल पाना ये अलग अलग हो सकता है ये भिन्नता कहां होती है मन के स्तर पर होती है ये तो सकाम की बात हुई निष्काम भी जब हमें करना होता है तो अंदर मन में ही करना होता है बाहर नहीं होता है बाहर तो वो क्रियाकलाप चलते रहेंगे तो जिस कर्म को हम कर रहे हैं उससे कोई काम ना रखना किसी वस्तु को पाना उससे किसी सुख की इच्छा करना ये सकाम कर्म कहलाएंगे और इसको परिभाषित करें स्पष्टता से करें तो सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए इंद्रिय सुखों की शारीरिक सुखों की प्राप्ति के लिए सांसारिक सुख साधनों की प्राप्ति के लिए इच्छा रखते हुए जो कर्म किए जाते हैं उनको सकाम कर्म कहते हैं जो कर्म सांसारिक सुखों को अंतिम लक्ष्य मानकर नहीं किए जा रहे हैं। जो कर्म ईश्वर की प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर किए जा रहे हैं जो साधन प्राकृतिक साधन ईश्वर की प्राप्ति के लिए जुटाए जा रहे हैं उनकी कामना रखते हुए जो कर्म किए जाते हैं वो निष्काम कहलाते हैं कहना है कि जो अध्ययन हम कर रहे हैं उसका लक्ष्य यदि हमारा यह है कि इससे मेरा अज्ञान हटेगा इससे मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकूंगा मुक्ति को प्राप्त कर सकूंगा तो यह निश्चित रूप से निष्काम कर्म है। अध्ययन ही नहीं यदि हम वस्त्र की व्यवस्था करते हैं भवन की व्यवस्था करते हैं भोजन की व्यवस्था करते हैं उसके लिए कमाते हैं प्रयत्न करते हैं जल की व्यवस्था करते हैं भौतिक चीजों की व्यवस्था करते हैं वो भी यदि ईश्वर की प्राप्ति के लिए है तो ऐसा नौकरी करना ऐसा व्यापार करना खेती करना ये भी निष्काम कर्म कहलाएगा बाहर से तो ये दिखेगा हम भौतिक पदार्थ चाह रहे हैं धन वस्त्र आदि किंतु अंदर लक्ष्य है इससे मैं ईश्वर की प्राप्ति करूं वो निष्काम कर्मा होंगे और जो इस लक्ष्य से इनको पाना चाहता है वो इनका उतना ही उपयोग करेगा जितना ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक है वो प्रदर्शन के लिए इनका उपयोग नहीं करेगा इतने अधिक वस्त्र हो इतने मकान हो अपने यश के लिए नहीं करेगा इनका उपयोग इनको अपने यश के लिए नहीं जुटाएगा अपने बड़प्पन के लिए नहीं जुटाएगा अपने इंद्रियों का सुख लेने के लिए नहीं जुटाएगा ये दोनों में अंतर दिखाई देगा यही सकामता और निष्कामता है वो शोषण नहीं करेगा वो अन्याय नहीं करेगा वो परिग्रह नहीं करेगा वो चोरी नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करते हुए जब वो इन साधनों को जुटाने लगेगा उसे तख्ता लगेगा ये तो मुक्ति में बाधक है ईश्वर प्राप्ति में बाधक है मैं इन साधनों को किस लिए ले रहा हूं ईश्वर प्राप्ति के लिए और मैं इस तरीके से इन साधनों को जुटा रहा हूं जो ईश्वर प्राप्ति में बाधक हैं तो उसको करेगा ही नहीं और जिस व्यक्ति का लक्ष्य शारीरिक सुख इंद्रिय का सुख प्रतिष्ठा आदि है तो इन गलत कार्यो से भी वो पैसा लेगा क्योंकि ऐसा करते हुए उसे मुक्ति में कोई बाधा दिखाई नहीं दे रही है मुक्ति का कोई लक्ष्य ही नहीं है उसका इंद्रिय सुख शारीरिक सुख के लिए वो चाह रहा है वो उसको मिल जाता है चोरी करके पैसा लेगा तो भी मकान पे रंग रोगन कर सकता है वो गाड़ी खरीद सकता है वो लोगों को दिखा सकता है मेरे पास ये है अपना वैभव दिखा सकता है अपनी प्रशंसा करवा सकता है अपनी जी हजूरी करवा सकता है धन के बल पे वो जो चाहता है वो चोरी करके धन कमाए में भी किया जा सकता है इसलिए वो वैसा करेगा करता है वो और जिसका लक्ष्य यह है कि ईश्वर को पाना है तो ईश्वर को तो कैसे पाया जाएगा ईश्वर के आदेश के अनुसार चल के पाया जाएगा और ईश्वर तो चोरी करके लेने की स्वीकृति नहीं देता है वो कभी करेगा ही नहीं कर ही नहीं सकता ये सकाम और निष्काम में भिन्नता दिखाई देगी सकाम कर्मों में अधर्म अन्याय अत्याचार मिल सकता है मिलेगा निष्काम कर्मों में नहीं मिलेगा सकाम कर्मों में इंद्रिय और शरीर के सुख की कामना हो सकती है धर्म पूर्वक करते हुए भी लेकिन निष्काम कर्म करते हुए जब साधनों को जुटाता है तो इंद्रिय और शरीर के सुख की कामना उसकी नहीं रहेगी वो वैसे इसलिए उपयोग नहीं करेगा उसका करेगा तो उसको एकदम अड़चन आएगी अंदर ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूं फिर प्रतिपक्ष भावना करेगा उससे ऊपर उठेगा धीरे धीरे धीरे धीरे ऐसे उपयोगों को हटाता जाएगा जोश, सांसारिक सुख भोग की प्राप्ति के लिए वो कर रहा था धीरे धीरे आती बहुत अधिक सकाम था पूरा सकाम था उसमें थोड़ी थोड़ी निष्कामता आने लग गई है निष्कामता का प्रतिशत बढ़ता जाएगा एक दो तो, तीन उधर सकामता का प्रतिशत घटता जाएगा एक स्थिति आएगी नब्बे प्रतिशत निष्काम कर रहा है दस प्रतिशत से काम कर रहा है एक स्थिति आएगी शत निष्काम कर्म करने लगेगा तो एक लंबी यात्रा है ये धीरे धीरे परिवर्तन करता जाता है यही साधन है ठीक है समाधि के लिए सेवा परोपकार आवश्यक है या नहीं है संक्षेप से उत्तर दूं तो है अंतिम उत्तर दूं तो है समाधि की प्राप्ति के लिए जो ज्ञान चाहिए जैसी बुद्धि चाहिए जैसा परिवेश चाहिए जैसा ज्ञान चाहिए वो बिना पुण्यों के नहीं मिल सकता जिसके पुण्य नहीं है वो अच्छे परिवार में जन्म ही नहीं ले सकता मिलेगा ही नहीं उसको ऐसे माता पिता के परिवार में जो कि इस मार्ग को समझते हो जिनके पास शुद्ध ज्ञान है जहां उसको ये संस्कार मिल सकते हैं ऐसा वातावरण जहां उसको ये शुद्ध चीजें मिल सकती हैं उत्पन्न ही नहीं होगा वो वहां बिना इस तरह के ज्ञान मिले बिना इस तरह के लोगों के सिखाए समाधि तक नहीं पहुंच पाएगा वो बिना ऐसी बुद्धि को प्राप्त हुए वो समाधि को पा ही नहीं सकता बिना ऐसा स्वस्थ शरीर पाए वो समाधि को पा नहीं सकता ये अनुकूलताएं हैं साधन है, है साधने जो कि समाधि तक व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति किसी की है कि वो कुछ सोच ही नहीं सकता समय ही नहीं है उसको ये झंझट वो झंझट परिवार में ये हो रहा है वो हो रहा है धन नहीं है रोटी खाने को नहीं है उसको समस्या है बच्चों को रोटी कैसे दूं, कपड़े कैसे दूं, कल पेट कैसे भरेगा मेहनत करना चाहता है लेकिन काम नहीं मिल रहा है सोचना चाहता है लेकिन सोच नहीं पा रहा है संसार की घटनाओं को देख रहा है लेकिन उसका विश्लेषण करके निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा है कि जीवन क्या है उलझन में ही बना रहता है ऐसी बुद्धि नहीं ऐसा शरीर नहीं ऐसी अनुकूलता नहीं वो नहीं पा सकता समाधि को ऐसा व्यक्ति भी यदि वर्तमान में पुरुषार्थ करेगा और परोपकार करेगा तो मिलेगा परोपकार करने से जो मन की पवित्रता आती है निष्कामता का भाव आता है स्वार्थ छूटता है वो समाधि की प्राप्ति के लिए आवश्यक है हमें साधन परिस्थिति भी चाहिए वो हमारे पुण्यों के आधार पर ही मिल पाएंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे व्यक्ति ही नहीं मिलेगा जो सही बताने वाला हो इधर उधर भटकता रहेगा वो और व्यक्ति भी मिल गया तो उसको उसकी बात समझ में नहीं आएंगी यदि पुण्य नहीं है तो क्योंकि बुद्धि में वो सात्विक स्थिति बनी नहीं पाएगी उसकी अन्य बाधक तत्व तो अन्य बुरे संस्कार उसको रोक के रखेंगे जकड़ के रखेंगे उसको और जिसके पुण्य हैं, उसकी बुद्धि वैसी ही सात्विक चलेगी उसको बातें बहुत शीघ्र समझ में आएंगी उसको वो बातें बहुत शीघ्र स्वीकार हो जाएंगी यही तो अनुकूलता है बुद्धि की अनुकूलता निर्णय शीघ्र करेगा निश्चय शीघ्र करेगा और निश्चय के अनुसार करने लग जाएगा शीघ्रता से कुछ के निश्चय हुए हुए रहते हैं प्रयत्न नहीं हो पाता है इच्छा भी करता है थोड़ी थोड़ी करता है फिर ढीला पड़ जाता है छोड़ देता है क्यों उससे पूछो मर जी इच्छा तो है मेरी पूरी हम उसको यूं भी कह देते हैं कि आपकी इच्छा ही पूरी नहीं है अभी वो भी कारण है इच्छा पूरी नहीं हो ज्ञान पूरा नहीं हो लेकिन आपको ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे जिनका पूरा ज्ञान है पूरी इच्छा है तो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो परोपकार करना आवश्यक है किंतु परोपकार से भी बड़ी बात यह है कि हम दूसरे का अपकार ना करें दो पक्ष हैं दोनों आवश्यक हैं थोड़ा थोड़ा परोपकार किया और दिन में बहुत अधिक अपकार करते रहे और लोगों का कभी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी वो देखेगा यह कि मैं एक घंटा उपकार कर रहा हूँ परोपकार कर रहा हूँ इसको इतना धन दे दिया इसको इतने कपड़े दे दिए इसको ये सिखा दिया अपकार तो दूसरों का अलग अलग कर रहा है अर्थात यम के विपरीत आचरण कर रहा है हिंसा कर रहा है चोरी कर रहा है व्यविचार कर रहा है परिग्रह कर रहा है इत्यादि तो दूसरों को हानि पहुंचा रहा है वो समाज राष्ट्र को हानि पहुंचा रहा है ये अपुण्य भी तो आ रहा है ये बांध के रखेगा उसको बढ़ना ही नहीं देगा भले ही दिखावे के लिए कुछ पुण्य करता रहे लेकिन दूसरों की हानि न करना इतने मात्र से भी आगे प्रकृति नहीं होती है उसके साथ साथ पुण्य भी चाहिए पुण्य करना परोपकार करना भी आवश्यक है पर दोनों में मुख्यता किसकी है दूसरों का अपकार ना करना यह ज्यादा मुख्य है लेकिन अपकार ना करें और लेकिन साथ में परोपकार भी करना पड़ेगा यह फिर अगली बात है तब जाकर के समाधि की अवस्था आती है इस संसार में कुछ भी हमें मिलेगा ईश्वर की व्यवस्था से वो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा जो बुद्धि मिली है हमें परिवेश मिलता है ये हमारे पुण्य के कारण मिलता है परोपकार आवश्यक है इनका प्रश्न है कि यदि अभी ध्यान में एकाग्रता नहीं बन पा रही है तो परोपकार करना चाहिए हर चीज को परोपकार से नहीं जोड़िए इतना पुण्य तो है कि आप गुरुकुल में पढ़ रहे हैं अभी यहां तक पहुंच गए आपको कोई धन नहीं लाना पड़ता दानदाता व्यवस्था करते हैं आपके लिए पढ़ाने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता दूसरे आपके लिए करते हैं ये क्यों मिल रहा है आपको क्यों ये परिस्थिति बन गई उतना पुण्य आपका है आप कर सकते हैं ध्यान के बारे में आप समझ रहे हैं करना चाहते हैं ऐसी बुद्धि आपकी है ऐसे संस्कार आपके हैं ये पर्याप्त है इतना भी। हर चीज को पुण्य से नहीं जोड़ाएं कि हम पुण्य करते जाएंगे और इधर हमारी ध्यान में प्रगति होती जाएगी ध्यान के लिए अभ्यास वैराग्य ज्ञान ये भी हमें प्रयत्न करना पड़ेगा दोनों आवश्यक हैं दोनों करते चलना चाहिए केवल पुण्य पर निर्धार निर्धारित हो जाए निर्भर हो जाए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं वो भी आवश्यक है और इधर आंतरिक प्रयत्न भी आवश्यक है पुण्य हो और पुण्य है हमारा साधन मिल गए लेकिन हम अभी प्रयत्न कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा व्यर्थ चला जाएगा वो प्रयत्न वो पहले का पुण्य साधन मिल जाएंगे शरीर मिल जाएगा अनुकूलता मिल जाएगी लेकिन हमने उसका उपयोग नहीं किया तो हमारा पुण्य तो खर्च हो ही गया ऐसा पर अच्छा परिवार मिल गया अच्छी बुद्धि मिल गई अच्छा परिवेश मिल गया और हमने उसका उपयोग नहीं किया तो वो स्थितियां मिल गई हमें इसके लिए इससे हमारा पुण्य तो समाप्त हो गया है क्योंकि उसके बदले हमें मिल चुका है हमने उपयोग नहीं किया तो ये तो व्यर्थ हो गया इसलिए वर्तमान का प्रयत्न भी आवश्यक होता है दोनों चीजें आवश्यक होती है इसको इतना ही रखते हैं प्रणव Om. Om. Om. The Husha. शांतिरक्ष शाति पृथिवी शातिरा शांतिषधय शाति वनस्पत शांतिर्विश् देवा शातिर्ब्रह्म शाति शाति शातिर शांति मा शांति रेधि ओ शांति शांति शांति वैदिक धर्म की जय श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जय हो भारत माता की जय हो, हो। समान अमर रहे वेद की जलती रहे रहे। वैदिक सब कुछ सर तो नमस्ते